ऋग्वेदीय आयत्रे उपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार विद्वत सन्यास की चर्चा कर रहे हैं यहां पर पूर्व पक्षी ने शंका की कि ज्ञान में तो सभी आश्रमियों का अधिकार होने से गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ज्ञान किसी को हुआ उस ज्ञान से शरीरादि में अहम अभिमान शरीर संबंधियों में मम अभिमान उनके कारणभूत मूल अविद्या से अविद्या के साथ निवृत्त हो गए यानी बाधित हो गए और जो असंग ब्रह्म है वही मैं हूं ऐसा स्फुरमय के रूप में निरंतर ब्रह्म का हो रहा है जिन्हें उन्हें ही कहा जाता है ब्रह्मज्ञानी विद्व, विद्वान ब्रह्म साक्षात्कार जिनका आवरण भंग हो गया है आवरण नामक दोष निवृत्त हो गया तो जो युत्थान पदार्थ हैं, यानी पारिव्राज्य है उसका स्वरूप असंगता ही है जो ज्ञान का फलभूत सन्यास है वह उनका स्वतः सिद्ध है ज्ञान होते ही अपने असंग स्वरूप में अवस्थित होते हैं तो अन्य लोगों ने शंका की कि इस प्रकार का ज्ञान जिनको हुआ उनको गृहस्थाश्रम में रहते हुए ज्ञान हुआ तो कर्तृत् तो अभिमान न रहने से वे कर्म किए बिना ही रहेंगे जिस आश्रम में है उसी आश्रम में क्योंकि त्याग का भी तो कोई प्रयोजन नहीं है जैसे कर्म करने का कोई प्रयोजन नहीं है ऐसे कर्म त्याग का भी प्रयोजन उनके व्यक्तिगत जीवन में न होने से वो त्याग रूप सन्यास भी नहीं करेंगे ये जो शंका थी उसका समाधान करते हुए कहा कि उनका तो फलभूत सन्यास स्वतः सिद्ध है विद्वान का लेकिन अन्यों ने शंका की कि जो चतुर्थ आश्रम स्वीकार करेंगे तो भोजन आदि की प्राप्ति के लिए भिक्षाटन आदि करना होगा और लोगों के द्वारा किए जाने वाले अपमान को भी सहन करना पड़ेगा इससे अच्छा है कि बिना कुछ किए ब्रह्मज्ञ पूर्ववर्ती जिस आश्रम में है आश्रम में उसी आश्रम में रहेगा ये जो शंका थी उसका पहले पूर्व पक्षी ने स्थापन किया और सिद्धांत एकदेशी ने उसका सा, अपना मत रखते हुए पूर्व पक्षी उस सिद्धांत एक देशी के मत का अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं पहले अनुवाद हुआ कि ये जो कहा से अनुवाद है सिद्धांत एकदेशी का तो चौदाह नंबर पृष्ठ में जो है कि तेरा नंबर में कल सिद्धांत एकदेशी के मत का अनुवाद पूर्व पक्षी कर रहे थे ना और उसका समाधान किया फिर पूर्व पक्षी ने वो है सिद्धांति आगे करेंगे और ये वो तो सिद्धांत चलेगा उससे पहले सिद्धांत एक देशी के मत का अनुवाद आया था ना हाँ वो हो गया किस पृष्ठ पर आया था अत्र के चित से सिद्धांत मत तो मत सिद्धांत एक मत है वो पूर्व पक्ष का मत है और बीच में सिद्धांत एक ऐसा शब्द आया था कल के ही पाठ में सिद्धांत एक अच्छा। तो इसमें पूर्व पक्षा तैत्य में आया था तो देहधारणाथम आसन आच्छादन मात्र उपजीवतो गृह एव अस्तु इति यहां तक पहले सूत्र रूप से जो शंका की थी पूर्व पक्षी ने उसका विवरण है और न इत्यादि से सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं तो सिद्धांती का जो उत्तर भाष्य है समाधान भाष्य जिसको कहा जाता है पूर्व पक्ष की शंका का समाधान न स्वगृह इत्यादि इस पंक्ति का भी विचार हम लोग कर चुके हैं इसमें स्वगृह शब्द स्वगृह विशेष शब्द का अर्थ है पत्नी तो ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था बिना कुछ किए अपने घर में ही रहेगा ब्रह्मज्ञ इसके विषय में सिद्धांतिका कथन है कि ये जो है दो विकल्प किए थे ना कि घर में रहते समय स्त्री परिग्रह यानि ये मेरी जाया है मैं इसका पति हूं ऐसा अभिमान ब्रह्मज्ञ में रहेगा कि नहीं रहेगा यदि रहता है ये कहेंगे तो फिर मानना होगा कि ये स्त्री परिग्रह किस विषय बताया गया है इसका प्रयोजक बताया गया है कामना को उपकुर ब्रह्मचारी समावर्तन संस्कार गुरुकुल में संपन्न करके आश्रम में प्रवेश करता है तो उसकी कामना होती है जाया में शात तो ये कामना प्रयुक्त स्त्री परिग्रह होने से ये प्रयोजक जो कामना है वह न होने से स्त्री परिग्रह विद्वत सन्यासी का ग्रह में भी नहीं माना जाएगा जैसा विद्वान सन्यासी ब्रह्मज्ञ सन्यासी अपने आप को असंग अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म मैं हूं ऐसा अनुभव करता है वही ब्रह्मस्वरूप तो अनेक नहीं है ना निर्विशेष ब्रह्म एक ही है तो जो विद्वान सन्यासी के अनुभव में आ रहा है स्वरूप मैं के रूप में वही गृहस्थ के भी अनुभव में आएगा गृहस्थ में रहते हुए भी अनुभव में आएगा किसी भी आश्रम में रहे तो असंग मैं हू इसका और यह मेरी जाया है मैं इसका पति हूँ इस अभिमान का परस्पर विरोध होने से और इस अभिमान का प्रयोजक जो फल फलतृष्णा थी वह भी प्रयोजक न होने से प्रयोज्य जो पत्नी परिग्रह है वह नहीं हो पाएगा <coughs> इसे पहले बता चुके हैं सिद्धांती। इसे इतिरम ये तत्त इसे कहा गया प्रथम विकल्प के लिए तो और ये जो है आपका द्वितीय विकल्प है उसके विषय में समाधान किया जा रहा है द्वितीय विकल्प का खंडन करते हुए कि स्वगृह विशेष परिग्रह भावे इत्यादि वाक्य के अवतरण टीका में टीकाकार ये लिखते हैं तो इसकी अवतरण टीका देखिए कि स्त्री परिग्रह वत एव द्रव्य द्वितीए स्त्रीपरीग्रहवत्यप्रहाभाव द्रव्य परिग्रह निवृत्ते तदभा प्रकारातरेण जीवना सिद्धे अर्थ भिक्षाटनादि नियम एवं सिद्ध्यति स्वगृह तो द्वितीय विकल्प का खंडन करते हुए ये कहा जा रहा है दुतिये। तो दुतिये है कि गृहस्थ में जिसे ब्रह्मज्ञान हुआ उस विद्वान का पत्नी परिग्रह नहीं होगा पत्नी परिग्रह भाव होगा ये अभिमान नहीं होगा ये मेरी पत्नी है और मैं उसका पति हूं इस प्रकार का अबाधित तो अभिमान नहीं होगा तब तो कहते हैं जिसका अबाधित तो अभिमान है पत्नी परिग्रह में उसी का अधिकार द्रव्य परिग्रह में है द्रव्य संग्रह में है तो द्रव्य परिग्रह अधिकारात तो का मतलब स्त्री परिग्रह मान जो व्यक्ति होगा स्त्री अभिमानी स्त्री में मम ममाभिमानवान व्यक्ति होगा वही द्रव्य परिग्रह करेगा किस लिए तो ग्रहस्ताश्रम निवर्तिय कर्म द्रव्य साध्य होने से द्रव्य का परिग्रह करेगा शास्त्रविहित कर्म का अनुष्ठान करने के लिए और वो नहीं होगा यदि तो तद अभावे यानी द्रव्य परिग्रह भावे अर्थात द्रव्य परिग्रह निवृत्ते ये तद अभावे का मतलब स्त्री परिग्रह भावे स्त्री परिग्रह नहीं होगा तो अर्थात तो द्रव्य परिग्रह की भी निवृत्ति होगी और तद अभावे प्रकारांतरेण जीवना तो तद अभावे इसमें तत्का हुआ कि द्रव्य परिग्रह और उस द्रव्य परिग्रह का यदि अभाव है और शरीर धारणादि करना है तो शरीर धारणादि रूप जो दृष्ट प्रयोजन है वह प्रकारांतर से संभव न होने से जीवना सिद्धि का मतलब शरीर धारण प्रकारांतर से संभव न होने से प्रकार से लेना भिक्षा भिक्षाटनादि को प्रकारांतर से लेना भिक्षाटनादि से अतिरिक्त प्रकार और वह अतिरिक्त प्रकार से जीवन की सिद्धि न होने से यानी शरीर धारण न हो पाने से अर्थात तो भिक्षा भिक्षाटनादि नियम ये विद्यति तो भिक्षा भिक्षाटनादि नियम ही सिद्ध होगा और वो भिक्षा भिक्षाटनादि में अधिकार है सन्यासी का ही तो वो भी फलभूत सन्यासी ही है, है। फलभूत सन्यास उनका भी हुआ ही है असंग मैं हूं ऐसा अनुभव करने से तो तनादी नियम इति आहो इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है भाष्य में कि स्वगृह विशेषपरीग्रहा मात्र प्रयुक्त अशनाच्छादनाथि स्वपरिग्रह विशेष अभावे अभाव तो भिक्षुकत्वम भिषुकमे तो स्वगृह विशेष यानी पत्नी और उसका परिग्रह यानि अभिमान तो पत्नी विषय अभिमान का अभाव होने से शरीर धारण मात्र प्रयुक्त जो आशन आच्छादनादि है वह तो दृष्ट प्रयोजन है और उसकी इच्छा रहेगी इच्छार्थी न क्या हो करेगा वो तो स्वपरिग्रह परिग्रह तो स्वपरिग्रह में स्व शब्द द्रव्य का परामर्शक है सो शब्द के चार अर्थ होते हैं ना आत्मा आत्मीय जाति और धन तो यहां पर धन का वाचक होगा तो स्वपरिग्रह ग्रह विशेषा का अर्थ निकलेगा धन परिग्रह का अभाव होने से अर्थात भिक्षुकत्व एवं क्योंकि धन का परिग्रह तो वही करेगा जिसका पत्नी में ममाभिमान है और वो ना होने से गृहस्थ में रहते हुए भी धन परिग्रह नहीं होगा और धन परिग्रह ना होने से शरीर आच्छादनादि जो हैं भोजन आच्छादनादि प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक ही साधन बचता है भिक्षुकत्व भिक्षाटन आदि <coughs> तो अर्थात भिक्षुक ये, <coughs> ये यहां पर कहा गया अब शरीर धारणार्थ इत्यादि की अवतरण टीका लिखते हैं टीकाकार कि न च पुत्रादि परिगृहित न जीवनम अस्तुति शुत्रादि परिगृहित न जीवनम अस्तु का जीवन गृहस्थ में जिसको ब्रह्मज्ञान हुआ उसका जीवन यापन वह स्वयं धन संचय न करने से अपने धन संचय से नहीं कर पाएगा तो अर्थात भिक्षाटन आदि प्राप्त हुआ शरीर धारणादि के लिए तो दूसरी एक शंका करते हैं कि जो गृहस्थ ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी है उनके जो पुत्रादि हैं उन पुत्रादियों के द्वारा परिगृहित जो धन है और उस धन से यानी पुत्रादि परिग्रह से वो हो जाएगा भोजन आच्छादन आदि शरीर धारण के लिए आवश्यक जो आ, है उसका संपादन पुत्रादि करेंगे जैसे सन्यासी के उनके अपने सेवक भक्त लोग करते हैं ऐसे गृहस्थ ब्रह्मज्ञानी का शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक जो है भोजन आदि उसकी व्यवस्था उनके अपने घर में संबंधी जो है वो करेंगे और उनके द्वारा इनका शरीर निर्वाह होगा जीवन निर्वाह होगा इस प्रकार की शंका यदि कोई करते हैं तो ये कह रहे हैं कि पुत्रादी परिगृहीन इस प्रकार की शंका भी नहीं करनी चाहिए क्यों नहीं करनी चाहिए कहते हैं तैरपी सबंधा भाव तदीयस परीयद्रव्युल्य तत्रापि भिक्षुत्व इति तो ये कह रहे हैं कि तैरअपी तो तय शब्द से लेना पुत्रादि को तो पुत्रादि के साथ संबंधा भावे तैरअपी संबंधा भावे ऐसा लेना तो तैरअपी स्व स्वे न संबंधा भावे अरे सती सप्तमी है ब्रह्म ज्ञान होने पर केवल स्त्री विषयक अभिमान की मात्र निवृत्ति होती है ऐसा नहीं जैसे स्त्री विषयक अभिमान की निवृत्ति हो गई माभिमान की ऐसे पुत्रादि विषयक मम अभिमान की भी निवृत्ति होगी सभी संबंधों की निवृत्ति होगी तब न असंगता रूप संन्यास ज्ञान का फलभूत सिद्ध होगा तो तैयार यानी पुत्रादियों के साथ भी स्वस्य यानी अपना जो स्वत्व यानी आत्मीयत्व रूपे संबंध था उसका अभाव होगा ब्रह्मज्ञ का संबंध अभाव होगा पुत्रादि के साथ भी तो तो फिर तदीय श्यापी परकीय द्रव्य तुल्यत्व तो तदीय श्यापी का मतलब पुत्रादि का जो द्रव्य है वह भी दूसरे जिनके साथ अपना संबंध अनुभव नहीं करता था ब्रह्मज्ञान होने के पहले तटस्थ व्यक्तियों के साथ उनका द्रव्य जैसा अपना द्रव्य नहीं समझता था ऐसे ही पुत्रादि का भी जो द्रव्य है वह परकीय द्रव्य तुल्य होगा समान होगा का मतलब उसके साथ भी कोई संबंध अपना नहीं समझेगा तो तत्रापि भिक्षुत्व नियम तो तत्रापि का मतलब तो जैसे अन्य से, से शरीर धारणानुकूल प्रयोग जो ये प्राप्त करना है भिक्षादि तो वो जिनसे मांगा जा रहा है अन्य व्यक्ति से वो मेरा है भोजन और मैं उनसे अधिकार पूर्वक मांग रहा हूँ ऐसा अभिमान नहीं रहता न ऐसे पुत्रादि के द्वारा ब्रह्मज्ञानी के शरीर निर्वाह के लिए किया जाने वाला जो धन का उपयोग उसमें भी माना जाएगा कि वो भिक्षा का ही विषय है जैसे बाकी से प्राप्त किया जाता है भिक्षा से ही ऐसे ही भिक्षा से और भिक्षा के लिए नियम है कि किस जीवन भर किसी एक के ऊपर ही बोझ बन करके न रहे ब्रह्मज्ञानी क्योंकि उनके लिए तो बाकी लोग और अपने पूर्वाश्रम संबंधी एक जैसे हैं तो क्यों आग्रह रखेगा कि हम अपने पूर्वाश्रमी से ही हमारा अपना जीवन निर्वाह चलाएंगे दूसरे से नहीं मांगेंगे मांगना दोनों से भी है दोनों दोनों का धन एक जैसा है तो मांग कर ही प्राप्त करना है भोजन आदि तो पूर्वाश्रमी से ही मांगे दूसरे से न मांगे ये आग्रह नहीं चलेगा तो ये कहते हैं कि तैरअी स्वस्य स्व संबंधा भावे तदीय श्या परकीय द्रव्य तुल्य तत्रि भिक्षुत्व नियमात यह यहां तक आ, तो जो पूर्व वाक्य है ना अभिभाष्य में हम लोगों ने पढ़ा था अर्थात भिक्षुकत्व एव इसी का स्पष्टीकरण है क्या क्या दूसरे का धन परकीय द्रव्य यानी दूसरे का धन वैसा ही अपने संबंधियों का धन भी होगा ब्रह्मज्ञानी के लिए क्योंकि दोनों भी के प्रति कोई संबंध विशेष नहीं है ब्रह्मज्ञ का जैसे दूसरों से असंग है ऐसे अपने पूर्वाश्रमियों से भी असंग ही रहेगा अब शरीर धारणार्थायाम भिक्षा टनादिशु इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है ये अभी तक जो पूर्व पक्ष था उसे थोड़ा विलक्षण पूर्वपक्ष आ रहा है और उसका समाधान किया जा रहा है इसलिए आगे कहते हैं कि इत्यादि नियमह चातुर गुन्यादी प्रत्यवाय अनेिक्षोर यथा संक्रिप्तायम तथा यावत् नियमश्च प्रत्यवायपरहाराथ बलात् प्रत्यवाय नित्य नित्यकर्मण नि प्रवृत्ति तद अनुदति इति। अब भिक्षु को उदाहरण के रूप में उपस्थापित करके ये अन्य लोग ये शंका कर रहे हैं कि गृहस्थाश्रम में रहने वाला जो ब्रह्मज्ञ हैं उसका भी नित्य कर्म करना नियम से आवश्यक होगा श्रुति कहेगी कि गृहस्थाश्रम में ब्रह्मज्ञान भले ही हो जाए तब भी यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात ये नियम रहेगा इसके लिए पहले दृष्टान तो को देखिए कि भिक्षोरपी इसका अन्वय करिए चातुर क्या नाम इसके साथ सप्ताह संकलिप्ता इत्यादि नियमह और शौचादौच चातुर्गुण्यादि नियमच प्रत्यवाय प्रत्य यथा परिहाराथ यथाइसके साथ तो भिक्षोरअी नियम यथाइष्यते तो भिक्षु को भी यानी सन्यासी को भी शास्त्र कहता है दिन भर भिक्षाई करता रहे सुबह सात बजे से लेकर के बारह बजे तक फिर तीन बजे से लेकर के छह सात बजे तक अन्न क्षेत्र बट रहे हैं तो वहां जाकर के खाता ही रहे या ला करके एकत्रित ही करता रहे ये नियम नहीं है इसके लिए कहा गया कि भिक्षोरपी भिक्षा टनाद तो भिक्षु को भी सन्यासी को भी भिक्षा टनादि विषयक नियम है क्या नियम है कि सप्तागारान आगार कहते हैं घर को तो सप्तागारान का मतलब सात घर में जाकर के भिक्षा करें और समय भी निश्चित है जब घर में चूल्हे में अग्नि नहीं जल रहा हो वो घर में जाकर के कैसे भापेगा तो पहले तो लकड़ी के चूल्हे होते रहे ना तो ये जो गोबर की कंडी लकड़ी जलेगी तो धुआ निकलता है ना धुआं निकलता हुआ तो दिखेगा तो धुआ नहीं निकल रहा हो जिस घर में का मतलब खा पी करके सब लोग अब शांत हो गए हैं, तो उस समय जाकर के नारायण हरी कर और वो भी कितने घर यथे घर नहीं सात घर और वो भी दिए बिना निकले ही ना ऐसा भी नहीं एक निश्चित समय बताया हुआ है उतने समय में नारायण हरि करले और कोई ला करके देता है तो ले ले और साथ में रोज रोज एक घर में बड़ा अच्छा भोजन स्वादिष्ट बन रहा है सात घर में ऐसे कई घरों में परीक्षा कर ले और सात घर ऐसे मिले कि स्वादिष्ट भोजन भी बनता है और आदरपूर्वक देते भी है तो उन्हें सात घरों में रोज चला जाए तो ऐसा भी नहीं इसके लिए कहा कि असंकलिप्तान तो संकलिप्त तो कहा जाता है निश्चित असंकलिप्त का अर्थ हुआ अनिश्चित घरों में जाए जहां जा रहता है वहां से भिक्षा के लिए निकला तो ये संकल्प न करे कि कल बड़ा आदरपूर्वक स्वादिष्ट भिक्षा का भोजन प्राप्त तो हुआ था फलाने घर तो वहां चलते हैं, ये तो हुआ कि संकल्पित तो हुआ फिर तो निश्चित हुआ वही जाना है तो ऐसी भिक्षा करें ये नियम है तो भिषोरपी भिषा टनाद सप्ताहारा संकलिप्ताय यहाँ ऐसा नए करिए ऐसे दूसरा एक नियम है शौचाद नियमस्य तो शौच करके आने के बाद हाथ साफ करना है और अंगों की भी सफाई करनी है तो गृहस्थ को जितनी सफाई बताई है करने के लिए उससे चार गुना ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी से चा, फिर चार गुना ये डबल तो है उसको ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी से डबल है वान प्रस्तक और उससे डबल हो जाएगा मतलब चार गुना हो जाएगी चार गुना चार गुना प्रत्येक का ये करते जाइए तो वो हो जाता है सन्यासी के लिए इतनी करनी है शौचा दौच चातुर्गुन्यादि नियम यथाइश थे और इन नियमों का पालन नहीं करता है सन्यासी तो उसे प्रत्यवाय नामक दोष लगता है प्रत्यवाय दोष न लगे इसके लिए भिक्षा का भी जो नियम बताया है और शौचालदय का जो नियम बताया है उस नियम का पालन भिक्षु करता है जैसे तो उसका भी ये अनुष्ठेय हो गया न कर्तव्य हुआ ऐसे कहते हैं गृहस्थ का भी भले ब्रह्मज्ञान हुआ हो लेकिन यावत जीवादि श्रुति बलात। तो यावत ये सब सप्तागारान असंकलिप्तान ये शास्त्र बताता है ना? तो शास्त्र प्रदर्शित नियम का पालन जैसे भिक्षु करता है ब्रह्मज्ञसा पूर्व पक्षी का कथन है कि यावजीवादि श्रुति के सामर्थ्य से गृहस्थ भी ब्रह्मज्ञ प्रत्यवाय परिहारार्थ क्या करेगा नित्य कर्म नियम से करेगा तो नित्य कर्मणि नियम प्रवृत्ति इति आहु ऐसा आहु का करता है अन्य तु अन्य लेना पूर्व में जिनको अत्र केचित गृहस्था इस शब्द से कहा था उनसे भिन्न और उनसे वैलक्षण्य उनके मत से अन्य के मत में वैलक्षण्य दिखाने के लिए तू शब्द का प्रयोग है अन्य तू इज वो तू निपात है ना वो बताता है पूर्व में केचित शब्द से जो ब्रह्मज्ञानी का घर में ही अवस्थान मानना चाहते थे जिनका खंडन बाद में हुआ न स्वगृह परिग्रह नियम से इत्यादि से उनसे विलक्षण अन्य शब्द से लिए दूसरे मतावलंबी लेकिन कहते हैं कि घर में ही रहेगा ब्रह्मज्ञ ऐसे तो और उन दोनों मतों में फिर वैलक्षण्य क्या हुआ ब्रह्मज्ञ दोनों के मत मतानुसार घर में रह रहा है। लेकिन दोनों में थोड़ा वैलक्षण्य ये होगा कि ये टीकाकार बताएंगे पूर्व मतानुसार तो उन्होंने एक विशेषण दिया था अकूर्वत तो ब्रह्मज्ञानी बिना कुछ किए अग्निहोत्रादि कर्म किए बिना भी घर में रहेगा जब तक शरीर धारण होना है प्रारब्ध से तब तक एक तो बिना करते हुए रहेगा ये पूर्व मत में था और इस मत में है कि के बिना किए रहेगा ऐसा नहीं जैसे भिक्षु को भी नियम का पालन करना पड़ता ऐसे नित्य कर्म के अनुष्ठान के नियम का पालन यावज्जीवादी श्रुति विहित ब्रह्मज्ञ भी करता रहेगा घर में रहने वाला ये दोनों में अंतर होगा और भी अंतर रहेगा वो टीकाकार बताएंगे पहले मूल को देखिए कि शरीर धारणार्थायाम भिक्षा टनादि सुप्रवृत यथा नियमो भिक्षोहो शौचादच तथा गृहिणोपी विदुसो अकामिनो अस्तु नित्य जीवादि अस्तुर्मसु निमे प्रत्यवाय परिहाराय इति ये अन्य का मत है। तो शरीर तो भिक्षु यहाँ उदाहरण तो भिक्षो भिषो भिषाटनासु प्रवृत नियम हा, ऐसा नु करना तो भिक्षु का भिक्षाटनादि प्रवृत्ति में यथा नियम नियम है तो कहा कि भिक्षाटनादि में भिक्षु प्रवृत्त क्यों हुआ तो शरीर धारणार्थायाम तो दूसरा कोई उपाय शरीर धारण का नहीं है भिक्षा को छोड़ करके इसलिए भिक्षाटनादि में प्रवृत्त है ऐसा भिक्षु उसके लिए नियम है भिक्षाटनादि का भी और शौचादौच यथा नियम है। ऐसा लगाना तो जैसा नियम है और वो नियम का पालन नहीं करता है यदि भिक्षु तो प्रत्यवाय का परिहार नहीं होगा प्रत्यवाय दोष लगेगा तो प्रत्यवाय परिहाराय यथा भिक्षो हो भिक्षाटनादिशु प्रवृत्तों नियम और शौचादौच नियम ऐसा अलग आना वो है प्रत्यवाय परिहार्थ ऐसे ही अब दार्टान्त बताते हैं कि तथा गृहिणपी विदुसो अकामिनो अस्तु नित्य कर्मसु नियम प्रवृत्ति तो जैसे नियम पूर्वक प्रवृति भिक्षु की भिक्षाटनादि में तथा शौचादि में हो रही है प्रत्यवाय से बचने के लिए ऐसे विद्वान अकामी जो गृहस्थ है उसका भी नियम से नित्य कर्म के अनुष्ठान में प्रवर्तन हो जाए क्योंकि तो शौचादौच नहीं हावज जीवादि श्रुति बता रही है तो यावज जीवादि श्रुति नियुक्तवात तो, तो यावत जीवादी श्रुतियों के द्वारा नित्य कर्म में नियुक्त किया जा रहा है और जो यावत जीवादी श्रुति के द्वारा नियुक्त होने पर भी नित्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करेगा तो प्रत्यवाय का भागी बनेगा तो प्रत्यवाय का भागी न बने प्रत्यवाय का परिहार हो इस उद्देश्य से नित्य कर्म में नियम से प्रवृत्त होगा गृहस्थ ब्रह्म ज्ञानी याने ऐसा अन्य लोगों का कथन है अब दोनों मत में थोड़ा अंतर है उसे टीकाकार बता रहे हैं कि अकुर्वत गृह अवस्थानम पूर्वमते शंकितम पूर्वमत में नित्यादि कर्म का अनुष्ठान किए बिना ही घर में ही ब्रह्मज्ञानी रहेगा इस प्रकार की शंका हुई और इस मत में क्या होगा अन्य तु इत्यादि के मत में अस्मिन मते तु इति शंकते। तो अग्निहोत्रादि अनुष्ठानम अपनी कर्तव्यम इतिकते तो अन्य के मत में तो ब्रह्मज्ञानी बिना कुछ किए ही रहेगा ऐसा नहीं अग्निहोत्रादि कर्म का अनुष्ठान भी ब्रह्मज्ञानी के द्वारा किया जाएगा इस प्रकार की शंका की जा रही है इस मत में तथा पूर्वम परिग्रह व्यावृत्यर्थो भिक्षाटनादि विषयो दृष्ट शरीर धारण प्रयोजनों नियमों दृष्टान्तत्व और एक दोनों में अंतर बताया कि पूर्वम परिग्रह व्यावृत्यर्थो विषयो दृष्ट शरीर धारण प्रयोजनो नियमो दृष्ट शरीरधारण प्रयोजनों उक्त तो शरीर धारण रूप प्रयोजन जिसका है ऐसा भिक्षाटनादि विषयक नियम पूर्व में बताया गया वो किसलिए तो परिग्रह का व्यावर्तन करने के लिए परिग्रह व्याृत्यर्थ वो नियम बताया गया पूर्व मत में और इह तु स गत इिक्षाटना गि विषय उक्त इति भेद और इह यानी अस्म मते यहाँ पर जो भिक्षाटनादि गत नियम बताया जा रहा है भिक्षाटनादि भी करना है परिग्रह का व्यावर्तन करने के लेकिन कैसा भिक्षाटनादि कैसे करने हैं इसे बताया गया सप्तागारान इत्यादि शास्त्र वचन से तो सप्तागारत्वादि को जो दृष्टार्थ है यानी दृष्ट प्रयोजन है उसे दृष्टांत के रूप से बताया गया दृष्ट फल को दृष्टार्थ में अर्थ शब्द का अर्थ है दृष्ट नहीं अदृष्ट आद्रिश्ट। अदृष्टार्थ ये जो नियम का पालन किया जा रहा है वो अदृष्टार्थ है और वो अदृष्ट क्या है यदि नियम का पालन नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय लगेगा नियम का पालन करने से प्रत्यवाय दोष नहीं लगेगा उसका परिहार होगा ये अदृष्टार्थ हुआ अदृष्ट प्रयोजन हुआ तो अदृष्टार्थो दृष्टान्तत्व इति भेदः यानी विशेष है अब इस मत का निराकरण करते हुए कहा जा रहा है कि दूषयती एत इति तो एत इत्यादि वाक्य हैं इस मत का निराकरण करने वाला तो इस मत में दोष दिखाए जा रहे हैं दोष होने से दोष दिखाने से सदोष मत होने से निराकर होगा निराकरणीय होगा आदरणीय नहीं होगा तो ये तन नियोग अविषयत्व नदुष प्रत्युक्तम तो कहते ये तत्त प्रत्युक्तम ऐसा अनुय करिए तो इसका परिहार हो गया है इस मत का इस मत में क्या माना गया कि पूर्व पक्षी ब्रह्मज्ञ को भी विधि का विषय मान रहे हैं विधि का अधिकारी मान रहे हैं लेकिन पहले बता दिया गया था कि जिसमें कर्तृत्व अबाधित कर्तृत्व तो अभिमान नहीं है वह विधि का नियोज्य नहीं होता विधि का विषय नहीं बनता अधिकारी नहीं होता तो इसलिए कहा कि ये तत्व प्रत्युक्तम चाहे भिक्षु ब्रह्मज्ञानी हो या आपका गृहस्थ ब्रह्मज्ञानी हो किसी भी आश्रमस्थ ब्रह्मज्ञानी हो वह विधि का अधिकारी नहीं है नियोज्य नहीं है विधि के द्वारा और यहां पर तो कहा जा रहा है उसे नियुक्त यावजीवादी श्रुति के द्वारा नियुक्त है गृहस्थ ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी और सप्ताहारादि शास्त्र वचन से नियुक्त है भिक्षु ब्रह्म ऐसा इस मत में कहा जा रहा है इस मत का खंडन इसी से होता है कि ब्रह्मज्ञ में विधि अविषेत्व है नियोग अविषेत्व है तो ये तन प्रत्युक्तम क्या बता करके तो नियोग अविषेत्व न तो विद्वान नियोग का अविषय है यानी अनियोज्य है विधि के द्वारा अप्रयोज्य है ये दिखा करके खंडन हुआ है पहले ही और दूसरा एक हेतु बताया जा रहा है एक हेतु है विदु नियोग अविषयत्व न तृतीयांत किसमें ये तत् प्रत्युक्तम इस प्रतिज्ञा में हेतु एक है विदुसह विदुष निगयत् दूसरा हेतु है अशक्य हैच्च इसका अवतरण है टीका में कि तस्य सर्व तोक्त ईश्वरात्म्च न निज्यम इदी उत्त अशक तो तस्य ब्रह्म ब्रह्मज्ञा ब्रह्मज्ञ तो सर्वनियोक्ता जो अंतर्यामी परमेश्वर है ब्रह्मज्ञ अपने आप को सर्वांतर्यामी रूप ही अनुभव करता है ना तो सर्वांतर्यामी परमेश्वरात्मक ब्रह्मज्ञ होने के कारण वो तो परमेश्वर तो सबका नियोजक है अंतर्यामी ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन ऋष्ट भ्राह्मण स्र्वभूता भ्रामयन का अर्थ है नियोजन तो ईश्वर जैसे किसी का भी नियोज्य नहीं है वेद वाक्य का भी ऐसे परमात्म स्वरूप ब्रह्मज्ञ भी नियोज्य नहीं होगा इसे कहा जा रहा है कि अशक्य नियोगवाच्य तो ब्रह्मज्ञ को किसी विधि से नियुक्त करना संभव भी नहीं है क्योंकि विधि से अनियुक्त जो परमेश्वर तदात्मक है ब्रह्मज्ञ बाकी की चर्चा हम लोग